आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है दोस्तों आज लेकर आई हूँ बाल कविता मनोज कुमार गुप्ता जी की जी हाँ दोस्तों आज की बाल कविता का शीर्षक है बालकनी में प्यासी चिड़िया मेरी बालकनी में आई प्यासी चिड़िया रानी मेरी बालकनी में आई प्यासी चिड़िया रानी इधर उधर वो ढूंढ रही थी आखिर है पानी खूब जोर की प्यास लगी थी खूब जोर की प्यास लगी थी फुदक फुदक चिल्लाई पिंकी ने जब यह सब देखा पिंकी ने जब यह सब देखा किचन में दौड़ी आई मम्मा मम्मा बालकनी में प्यासी चिड़िया आई मम्मा अपना काम छोड़कर झट से बाहर आई एक कटोरा पानी भरकर ऊपर वो रख आई पानी पीकर चिड़िया रानी मुझे देख मुस्क मेरी बालकनी में प्यासी चिड़िया आई मेरी बालकनी में प्यासी चिड़िया आई तो दोस्तों ये थी मनोज कुमार गुप्ता जी की बाल कविता ऐसी ही कविताओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में तो दीजिए इजाजत आपके दोस्त भारती परिमल